को तो स्मरण अब चरित्रों की कथा बहुत हो गई की तो कौन क्या कर रहा है नगरवासी क्या हो रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा दुकान लड़की पक्ष की तरफ हो गया तो तुलसीदास ये नहीं चाहते अब लौकिक पक्ष में कथा मोटी लौकिक पक्ष में जमा करते रहो कथा में लोक प्रतिहे आ जाओ भगवान का स्मरण करो ये भगवान राम क्या है तो तुरंत भगवान के लिए भी परम परमात्मा का है तुलसीदास जी उसका स्मरण कराने लगे जिन भगवान राम के आज कथा सुन रहे हो वो पौने ज्ञान गिरासो को अज है वो ज्ञान जो ऐसी अतीत नहीं है अज है जिनका कि नहीं होता वे है और माया जो गुण था वो तो माया के परे हैं मन के परे हैं तीनों गुणों के परे हैं ऐसे भगवान है और सो सच्चिदानंद देखा धन है ये भगवान सब स्वरूप चेतना स्वरूप आनंद स्वरूप है ऐसे भगवान है और कर नश्चरित्र बस ये जो वह नीठान करके चरित्र उस प्रकार करते हैं याद रखें वो पर परमात्मा है चरित्र भी सुनते रहे पुत्र भी हो रहे हैं और उनके भाइयों के भी हो रहे हैं और सब भाइयों के पुत्रों से भगवान प्रेम भी कर रहे हैं अब चारों भाइयों को मिल करके आठ पुत्र घर में हो गए उन सबको भगवान सबको खिला रहे हैं सबके साथ बैठते हैं खेलते हैं ये भी सब कर रहे हैं तो आप ये लगू जाओ कि भगवान राम पर परमात्मा है परमात्मा को याद रखो एक और और दूसरे इन चरित्रों को भी याद रखो ये एक प्रकार से इसको आप डबल पर्सनैलिटी कह सकते हैं जैसे एक्टर की होती है ऐसा करके भगवान में दोनों बातों को साथ साथ स्मरण करते हुए कथा को सुनो क्यों सुनो क्योंकि अपने अंदर भी इसी प्रकार की डबल पर्सनैलिटी डेवलप करो एक और तो अपने आप को देखो जो सचिता परम तत्व तो है वही मेरा स्वरूप है अपनी बुद्धि की बैकग्राउंड में बराबर यही बना रहे जो नित्य स्वरूप सत्ता है अविनाशी निर्विकार तत्व तो है वही अपना स्वरूप है हम तो वही है अब ये शरीर प्राण मन बुद्धि क्या है ये प्रकृति का खेल है तो ये सब के सब इनके द्वारा नाटक चल रहा है कार्य चल रहा है इसमें कर, जो भी जो है वो कर्तव्य जो है वो अपना कुछ भी नहीं है ये प्रकृति हमारी ही चेतना के सानिध्य से चेतनबद्ध होकर के जीव भाव को प्राप्त होकर के नाना प्रकार की लीलाएं इसके द्वारा शरीर के द्वारा हो रही हैं नाना प्रकार के कार्य हो रहे हैं बोल चाल चलना फिरना लेन देन जितना भी सब कार्य होते रहे ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं अपने आप को एक पक्ष अपने आप को बराबर स्मरण रखें कि इन सबसे अलग है और वो सच्चिदानंद स्वरूप है अविनाशी है अमृता स्वरूप है पूर्ण है आनंद घन है उसका बराबर याद रखे इसी का याद रखने को ही कहते हैं कि चित्त को अपने आत्मभाव में स्थापित रखो चित्त रहे वहीं पर चित्र जो है आत्मा की खूंटी में बधा रहे उसी में डूबा रहे और फिर मन बुद्धि से शरीर से प्राण आदि से इनके सबके द्वारा व्यवहारिक कार्य जीवन लीला ये सबकी सब चलती रहे इस प्रकार से कहते हैं कि देखो ये भगवान के चरित्रों को सुनते सुनते अपने अंदर भी इसी प्रकार का भाव आ गया आगे देखिए प्रातः काल सरयू कर मज्जन बैठी सभा संग सज्जन वेद पुराण वशिष्ठ बखानी सुनई राम यद्यपि सब जानी अनुजन संयुत भोजन, भोजन करही देखी सकल जननी सुख भरही।, भरही भरत शत्रुघन दोनों भाई, भाई। सहित पवन सुतो पवन जाई दूज बैठ राम गुण गा मान सुमति अवगा सुनत जिमल गुण अति सुख पावही बहुर बहुरी तर विनय कहा वही सबके ग्रह गए हो ही पुराणा रामचरित पावन विधि ना नरे नारी राम गोया नहीं से दिवस निष जात नानी अबधपुरी बान कर सुख संपदा समाज कास सेस नहीं कह सकई जान पर आम विराज तो राम की, की, की अपने शास्त्रों का जितने भी हैं वेद है उपनिषद है प्राण है, है रामायण आदि जितने भी ग्रंथ हैं गीता आदि हैं सब ग्रंथों में एक मत से ये बात स्वीकार की गई है कि यथा राजा तथा प्रजा जैसा कि शासक वर्ग जैसा होगा शासन करने वाला जैसा होगा वैसी ही प्रजा होगी एक जगह कासर स्मृति में या किसी स्मृति में इस विवाद को उठाया भी गया उसमें कहा गया कि कोई कोई कहते हैं कि जैसा राजा होता है वैसा ही प्रजा होती है वैसे ही काल आ जाता है वैसे ही समय बन जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि जैसा समय होता है जैसा काल होता है जैसी प्रजा होती है, वैसे ही राजा हो जाता है तो कहते हैं इस प्रकार की इस विवाद में व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए दरअसल में सत्य बात यही है कि राजा काल कारणम, कि राजा ही अपने समय का युग का निर्माता होता है वही प्रजा के एक विशेष रूप देने वाला होता है बस ये निर्णय बात है और इस बात को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर विडम्बना होगी कहीं न कहीं फैलसी आपको मिलेगी और कहीं न कहीं परेशानी आपको आ जाएगी विचार करने में इसलिए निर्णय करके माने कि जिस प्रकार का राजा उसी प्रकार की प्रजा ऐसी स्थिति होगी प्रथम राजा इसलिए भगवान राम जो है वो हो एक राजा को किस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं और तुलसी तो राशि फिर उसी आधार पर दिखाते हैं जैसे भगवान राम का जैसा आदर्श राजा का फिर वैसी उनकी प्रजा भी वैसी ही है जैसे भगवान राम वैसे ही फिर जी वैसे ही फिर भाई फिर वैसे ही मंत्री वैसे ही फिर सब अगर भगवान राम धर्म के मार्ग पर चलते हैं नीत रीति से चलते हैं तो बाकी सब में वही प्रथा चलती है उसी का अनुसरण सब करते हैं प्रारंभ में उसमें गीता में भी भगवान राम कह देखो ये श्रेष्ठा तत्त देवे तरो जनाहा श्रेष्ठ जन जैसे जैसा आचरण करते हैं तो इतर जन दूसरे भी वैसा ही करते हैं तो मैंने भगवान ने भी वो निर्णित करके बता दिया कि जैसा कि वो हो श्रेष्ठ जन कि माने राजा जैसा होगा तैसे लोग करेंगे राजा मन अगर परिवार में भी जैसा परिवार का प्रमुख व्यक्ति है वो अगर वो जिस प्रकार का आचरण करेगा तो उसका अनुसरण करने वाले परिवार में भी पैदा हो जाएंगे समाज में अगर कोई व्यक्ति जो प्रमुख व्यक्ति समाज का है वो व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करेगा तो समाज के उसके साथी के लोग जो करने वाले अनुयायी हैं लोग उसी प्रकार से वो भी करने लगेंगे अब उसमें ये नहीं कहा जा सकता ऐसा अगर कोई विवाद करता है कि देखो कि जैसी प्रजा होगी वैसे ही राजा होगा ऐसा नहीं या नेता लोग जब चुने जाएंगे तो वैसे ही तो नेता होंगे जैसे कि चुनने वाले हैं बेटी वैसे ही तो नेता बनेंगे ऐसे बोलने वाले कम नहीं है लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध बात है अब जहां विवाद आता है वहां बस यही आता है एक लौकिक दृष्टि है और एक अपनी शास्त्रीय दृष्टि है तो शास्त्रीय दृष्टि है वो अपने स्थान पर ऐसी दृष्टि है जिसमें कि आगे चल करके आगे पीछे कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगा वो भली भांत विचार की हुई निर्णय की हुई ऋषियों की बातें हैं लौकिक बात है तो वो कच्ची बुद्धि के बालक जैसे लोग हैं अकल ज्यादा है नहीं तो कहीं ये मान लिया कहीं वो मान लिया कहीं ये मान लिया कहीं वो मान लिया, लिया आगे चल करके तो कहीं अनेक प्रकार के दोष है ये सब उपलब्ध हो जाए कन्या बाद में समझ में आने लगी इसलिए इस बात को देकर के चलें बराबर कि जैसा कि राजा उसी प्रकार की प्रजा तब तो देखो भगवान कहते हैं कि भगवान क्या करते इसी इतना जो अभी पाठ किया उसमें दोनों बातें तुलसीदास तो ने एक साथ दिखा दें क्या देखो प्रातः काल सरयू कर मज्जन भगवान राम जो प्रातः काल उठते हैं सरयू में स्नान करते हैं बैठे सभा संग तुझे सज्जन और सभा में जाकर के बैठते हैं और दिज लोग भी प्रलोक भी हैं और सज्जन लोग भी उनके साथ में बैठते हैं और वेद पुराण वशिष्ट बखाने ही, और फिर वहां पर सबसे पहला काम क्या होता है वशिष्ठ जी भी होते हैं दुजों के साथ में और वेद पुराण वशिष्ट ही वशु जी उनको वेद पुराण सुनाते हैं और सुने राम जब जब सभी जानेही भगवान राम उसे सब सुनते हैं क्यों सुनते हैं समझा नहीं फिर क्यों सुनते हैं इसलिए सुनते हैं जब प्रजा भर के सब लोगों को पता चलेगा कि बस जी रोज कथा प्राण सुनाते हैं और वो सब सुनते हैं तो दूसरे लोगों में भी उसकी प्रेरणा मिलेगी देखेंगे कि इसी प्रकार से करना चाहिए और आगे कुछ का वर्णन भी है देते जब आगे तो वर्णन करेंगे तो उसी के दिखाएंगे कि प्रजा भी इसी प्रकार से फिर करती है तो अब इसे धीरे धीरे करके इससे ये भी पता चलता है अब रामायण में एक जगह वर्ण नहीं है कथा जैसे जैसे आती है पूरी रामायण आप सुनते रहो जगह जगह भगवान राम को देखोगे कि प्रातः काल कैसे उठते हैं जैसे जब विश्वामित्री जी के साथ गए तो वहां पर प्रातः काल उठने की प्रात काल की क्रियाओं का वर्णन कुछ वहां किया कुछ यहाँ किया इनको सबको जगह जगह जो किया है इनको सबको मिला करके कर देखो तो वहां देखते हैं कि गुरु थे पहले जगतपति जागे राम सुजान गुरु के पहले जगतपति जागे राम सुजान गुरु उठते हैं विश्वामित्र ये जाकर उठते हैं उससे पहले भगवान राम उठते हैं ये यज्ञ भी जगतपति हैं जगतपति हैं तो उसके माने हम तो जगतपति हैं हम झांज उठे स्वभाव नहीं है उनसे पहले गुरु से पहले वो उठते हैं और फिर भगवान राम से पहले उठे लक्ष्मण में ये बातें वहां बताए और फिर प्रातः काल उठते हैं स्नान करते हैं संध्या बंदन करते हैं और फिर अपने गुरु को जाके से प्रणाम करते हैं और फिर दिन के जितने काम करने रहे वो दिन भर करें कोई ऐसा थोड़े तो दिन भर यही करते रहते हैं अरे प्रातः काल प्रातः काल की क्रिया कहलाती है प्रातः कालीन क्रिया इतनी कर ली बाकी दिन में जो कार्य करने हैं शो कर है। इसी प्रकार से जो बात वहां बार बार उसी बात को रिपीट नहीं करते जो बात वहां कह चुके थे उसको बात थोड़ा इस तरह देख लो प्रातः काल सरयोग मज्जन सवेरे उठते हैं सरयू में जाते हैं माँ स्नान करते हैं स्नान करके प्रातः कालीन क्रिया त्यादी करते हैं सत्संग फले होता है फिर ये दुज लोग इत्यादि बैठते हैं और उनके बीच में फिर ये कथा प्रसंग इत्यादि चलती है अब कहते हैं वेद पुराण दशिष्ट बखाने ही वस्त तो जो है वो वेद पुराणों का वर्णन करते हैं वेद सुनाते हैं पुराण सुनाते हैं सर, सुने ही राम यज्ञ यद्यप सब जाने अब देखो ये त्रेता की कथा है भगवान राम का सतयुग समाप्त हो गया था त्रेता आ गया तब भगवान का अवतार हुआ और फिर भगवान राम का राज्य राज्याभिषेक हुआ राम राज्य की स्थापना त्रेता में हुई तो तुलसीदास कहते त्रेता भी सतुग की करनी अभी त्रेता है लेकिन सतयुग की बात जैसी आ गई तो इसके मैंने त्रेता की कथा है लेकिन इतिहासकारों का कहना यह है कि पुराणों की रचना व्यास जी ने द्वापर में की अब त्रेता में व्यास तो सुनाई नहीं देते वशिष्ठ जी तो मिलते हैं लेकिन यहां व्यास जी नहीं दिखाई देते कहीं में अब जब महाभारत का काल आता है तब बस व्यास जी दिखाई देते हैं और उसी समय कहते हैं कि उनके काल में ब्यास जी ने सब प्राणों की रचना की तो ऐसा थोड़े कि व्यास जी पैदा हो गए प्राणों उसके पहले रचना कर दी उन्होंने तब पैदा हुए माने पैदा हुए तो प्राणों की रचना हुई लेकिन जब प्राणों की रचना बाद में हुई तो त्रेता में कहा जो वशिष्टी सुना रहे हैं कहते हैं वेद पुराण वशिष्ट ब खान ऐसी शंकाए करना चाहिए देखो हिसाब किताब लगा करके बताओ कि कैसे हो गया तो फिर तुलसी राशि बार बार कहते रहते हैं जहां तहा इन शंकाओं का समाधान करते रहते हैं सावधानी से चरित्र मानस पढ़ो तो जहां उन्होंने दिखाया कि देखो शंकर जी का विवाह हुआ तो जब विवाह हुआ तो पूजन शुरू हुआ पूजा हुआ तो गणेश जी का पूजन शुरू हुआ तो अभी शंकर जी का विवाह हुआ नहीं और गणेश जी पैदा हो गए और गणेश जी शंकर जी को अपने पुत्र की पूजा अपने विवाह काल में करनी पड़ेगी तो जब ये शंका हुई लोगों ने ये क्या मामला है तो तुझे आज समाधान किया कि भाई देखो ये सब अनादि है शंकर जी अनादि हैं गणेश जी भी अनादि हैं आप तो उनको ये न मानो कि जब कैदिया पैदा हुए तभी उनका आज हुआ ऐसे मत समझो इसी प्रकार से वेद भी अनादि हैं पुराण भी अनादि हैं आप ये मत कहो कि फलाने तारीख को तो फलाने दिन फलाने समय में इन सब की रचना हुई इनकी चर्चा इस प्रकार से होती वेदों में भी पुराणों का वर्णन और वेद तो बहुत प्राचीन है उनमें पुराणों का वर्णन ओढ़ फिर आप कैसे कह दोगे कि पुराण ज्ञान की रचना जो है बाद में हुई ऐतिहासिक काल में हुई इसलिए जो यह है पुराण भी अनादि वेद पुराण वशिष्ट बखान नहीं और सुन राम जब जब सब जाने ही ये मानो एक प्रकार का आदर्श है और इसी के आधार पर धर्म की रक्षा है जब व्यक्ति ये आचरण नहीं करेगा न परिवारों में इस प्रकार का आचरण किया जाएगा न समाज में चलेगा और जो देश के रक्षक हैं है, उन लोगों में जब यह बात नहीं चलेगी तो देश कैसे चलेगा आप गांधी जी को चाहे भला कहो चाहे बुरा कहो लेकिन वो भी यही आदर्श देकर के गए कि पहले राम पहले प्रार्थना बाद में राजनीति की बातें किसी को बैर हो गांधी जी ने बहुत गड़बड़ काम किया बात दूसरी हो लेकिन गांधी जी ने ये कार्य सावसम्मत कार्य किया वो जो जब को उनको जीवन में कठिनाई पड़ती है तब वो गीता माता को इस शरण में जाते हैं कहते हैं जब हमें कहीं समस्या का समाधान नहीं मिलता तो हम गीता माता के शरण में जाते हैं गीता के पन्ने पलटे पढ़ा थोड़ा देर तो बस समझ में आ गई की कहा क्या करना चाहिए बुद्धि ठिकाने आ गई प्रकाश आ गया बुद्धि ये जी तरीका जीवन का इसी प्रकार से ये है वो उनकी प्रार्थना सभा तो रोज होगी उनकी अब उन्होंने काल के का अनुसार प्रार्थना सभा में वो अपनी कुछ गीता की स्थिति हो गई कुछ वैदिक स्थिति हो गई कुछ मुसलमानी कुछ बातें आ गई कुछ जो है वो नरसी भगत की बात आ गई वैष्णव जनता ने कहिए ये सबके सब इनके बने उन्होंने सब प्रकार की प्रार्थनाएं सब लोगों के सम्मिलित करके एक सभा बुला करके सबकी प्रार्थना अब जितने भी उनके गांधी जी के उस समय अनुयाई रहे बैठते रहे प्रार्थना सभा में बैठते रहे गांधी जी उसी प्रार्थना सभा में प्रार्थना करते रहे और कुछ न कुछ उनको उद्बोधन भी करते रहे प्रेरणा देते रहे इसके वजह से उनके सबके अनुयायी लोग सबके साथ सही रास्ते पर चलने वाले देश के प्रेम रखने वाले धर्म के साथ चलने वाले सेक्रीफाइस करने वाले इस प्रकार के उन्होंने तैयार किए इस प्रकार इसी के बल पर अब तुलना करो तब के वो गांधी जी की राजनीति और आज के राजनीति की तुलना करो जहां पर प्रातः काल उठते ही ये सोचने लगे कि आज किसको उलटना है किसको पलटना है किसको सरकार को करना है और किसको किसको किसको किसके साथ में क्या उसको घूस लेना है और किसको अपने मिलाना है किसको तोड़ना है किसको फोड़ना है सब ऐसे उठ करके जहाँ खुलेगी तभी सुस बस यही बात शुरू कर देंगे नहाना न धोना न पूजा न पाठ इससे कोई कोई मतलब नहीं और न कोई सत्संग कोई मतलब नहीं प्राण वेद ये तो सब पुरानी बातें होगी बेकार की बातें हो गई परिणाम ये की बुद्ध उनकी नष्ट भ्रष्ट हो गई सब गलत निर्णय और धीरे धीरे करके सब विनाश की ओर चलते चले जा रहे ये कहते हैं कि वेद पुराण वशिष्ठ बखान नहीं और सुन ही राम यज्ञ सब जा नहीं और अनुजय संजुत भोजन करें ही व्यवहार दिखाते हैं उसके बाद जो वो हो भोजन के लिए जब बैठते हैं तो सब साथ साथ भोजन करते हैं सब चारों भाई बैठ के भोजन करते हैं देख सकल जननी सुख भर ही लेकिन माताओं को बड़ा आनंद देख करके कि चारों भाइयों की कितनी प्रीति है और कैसे साथ बैठ करके भोजन करते हैं माता को सबसे बड़ा सुख यही और जब दिखाई दे माता को कि हमारे दो पुत्र और एक दूसरे को जहीर देखते हैं तो आंखें लाल ताती होती हैं तो आप समझेंगे कि माता को प्रसन्नता होती है उसका जी जलता है कि देखो क्या दुर्भाग्य है कि हमें अपनी आंखों से देखना पड़ता है कि दोनों पुत्र एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहते हैं कि देखो माता का सुख क्या इसमें देख सकल जननी सुख भरत दोनों भाई भरही पवन सुत उपवन अब कहते हैं कि देखो एक बात और बताते हैं ये तो सब चली रहा है इसी बीच में कार्यक्रम लेकिन भगवान राम सीता जी लक्ष्मण जी लंका के विजय करके आए अयोध्या में और राज सिंह आसन पर बैठे तो भगवान ने क्या किया वो सीता जी को भी मालूम है लक्ष्मण जी को भी मालूम है और हनुमान जी उनके साथ में आए उनको भी मालूम है लेकिन भरत यहाँ रह रहे हैं शत्रुघ्न यहाँ रह रहे हैं उनको रोज रोज की दिनचर्या कहा कैसे क्या हुई क्या घटनाएं कैसे घटी फिर, फिर, फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ वो सब डिटेल्स उनको सबको पता नहीं इसलिए अब ये क्या करते हैं कि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई वो जो भरत शत्रुघ्न अयोध्या में रह गए थे वो सब जानना चाहते हैं कि भगवान ने बनवास के समय में कहा क्या के समय क्या किया तो वहां बताने वाला कौन मिले अब सीधे भगवान से कहें कि भगवान जरा हालचाल बताइए बन में आप कैसे रहे हुँ? हो सकता है कि कहीं भी सभ्यता इस प्रकार की हो और इस प्रकार से पूछा जाए करें लेकिन ये भारतीय संस्कृति में जहां पर की अनुशासन है वहां पर इस प्रकार से नहीं अपने हालचाल बताइए कैसे कहाँ कहाँ रहे क्या क्या अखंडानंद जी ने एक जगह लिखा भी है उनको जो कुछ उन्होंने बोला है लोगों ने लिख भी दिया पुस्तकों में भी उपलब्ध है बोलते भी थे वैसे वो कहते थे कि देखो जहां हम कहीं प्रवचन करने जाते हैं तो प्रवचन के बाद उठे स्वभाव्य से निकलकर चलने लगे तो कोई कोई जिज्ञासु आते हैं हमारे पास आकर के रास्ते ही न उठे से पूछने लगे कि स्वामी जी आप कहां रहते हैं कहां से आए हैं तो अखंड इंद्री कहते देखो ये पूछने का तरीका नहीं है यहां पर इतने आयोजक हैं इतने लोग हैं ये तो बीच में किसी से भी पूछ लेते कि ये स्वामी कहाँ के आए हैं इनका क्या नाम है स्वामी जी आपका क्या नाम है, है? ये कोई सभ्यता की बात की बात है लो। जानते ही नहीं कि क्या क्या भरत शत्रु दोनों भाई सही पवन सुपवन जायी उपवन में बगीचे में जाते हैं एकांत स्थान में के नीचे बैठ करके और वहां पर फिर हनुमान जी से पूछते हैं और बूझे बैठ राम गुण ग भगवान श्री राम जी की गुण का गाथा उनसे हनुमान जी से पूछते हैं राम गुण के माने ये है कि भगवान ने जो वन में रह करके जो चरित्र किए हनुमान जी ने जो देखे कम से कम उस समय के काल के जब हनुमान जी मिले लंका विजय हुई उस समय की क्या घटनाएं घटी क्या क्या कैसे कैसे भगवान ने किया तो वो सब भगवान ने जो कुछ किया उनके साथ में जो किया से तो किया लेकिन उनके उनके आचरण से करने से भगवान के गुणों का भी पता चलता तो कहते हैं कि उनका सब हनुमान जी फिर भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं कौन कौन गुण भगवान ने कहा, कहा प्रकट हुए कैसे कैसे बोले तो कहा हनुमान सुमति अवगाह तो हनुमान जी भगवान की उन कथा को चरित्रों को सुनाते हैं कैसे सुनाते हैं सुमति अवगाह सुमति मैंने अपनी सुंदर बुद्धि है उसमें अवगाहन करके सुनाते हैं उन्हें बड़े सावधान होकर के भगवान के चरित्रों को बधाने में बोलने में व्यक्ति को बड़े सावधानी की आवश्यकता है बड़ी पवित्र शुद्ध बुद्धि निर्मल बुद्धि हो तो उसको लेकर के भगवान की कथा सुना दो लौकिक बुद्धि व्यक्ति के बुद्धि अगर भगवान की चरित्र को सुनाने लगे तो उनकी लौकिकता व्यक्तिगत लौकिकता उनकी भगवान पर आरोपित हो जाए और भगवान का चरित्र ही कलुषित हो जाए इसलिए जब जा वो हो वे सब कहते हैं कि देखो बड़े सुमची सुंदर बुद्धि उसमें अवगाहन करके सुनाते हैं और सुन तो विमल गुण अति पावी अब वो भरत और शत्रुघुन सुनते हैं उनको सुनकर जैसे जैसे हनुमान जी सुनाते हैं वैसे वैसे उनको बड़ी प्रसन्नता होती है इस प्रसंग से इस बात को पता चल गया कि देखो भगवान की कथा सुनाने वाले बहुत से हैं जिनका कुल लेख रामायण में आता है उनमें एक कथा सुनाने वाले हनुमान जी भी और उत्तर आमचरित सुनाने के लिए तो हनुमान जी प्रसिद्ध ही हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं सब देखा है उत्तर के माने सीता हरण के बाद जब से उनकी खोज हुई और लंका विजय और रामराज जी की स्थापना ये उत्तर आमचरित है इस उत्तरामचरित को तो हनुमान जी ने स्वयं देखा और हनुमान जी जैसे जो है ज्ञानवान गुण भगवान के भक्त तो उनमें समर्पित भाव जितना उन्होंने हनुमान जी समझा भगवान को चरित्रों को समझा भरा दूसरा और कौन समझ सकता है इसलिए उसके आचार्य उत्तर रामचरित के आचार्य तो हनुमान जी उन्होंने ये सब कथा भरत तो शत्रु को सुनाई है अब हमने देखी नहीं पुस्तक लेकिन एक इस प्रकार की संस्कृत में पुस्तक है जिसमें जो ये दो पंक्तियां हैं कि भरत शत्रुघ्न दोनों भाई और भूज बैठे राम गुण गाह कहुमान सुमतहास गा, इसी को सबको सुनाया गया शायद उसी का नाम उत्तर रामचरित है पुस्तक का एक नाम ही है उत्तर रामचरित नाटक और उसमें हनुमान जी सारी कथा सुनाते हैं और ये सब की सब कथा जो हिंदो भरत शत्रुघ्न को सुनाई जाती है तो, सुनत तो ये, ये सुनते भी अति सुख हैं भरत शत्रुघ्न जो सुनते हैं उनको बड़ा आनंद आता है सुन सुन करके वो कथा और बहुत बहुत करे विनय कहा वही और वो भी हनुमान जी से बार बार कहते हैं मैंने जब जो कथा अच्छी लगती जैसे छोटे बच्चों को आप कोई कहानी सुनाओ तो बच्चे सुनेंगे और फिर दूसरे दिन फिर कहेंगे अपनी दादी से वही कथा सुनाओ जो पहले सुनाई थी वही कथा सुनाओ बहुत अच्छी कथा तो जैसे उनकी बात पे कथा में प्रेम होता तैसे इनको भी है भगवान के चरित्रों में प्रेम है तो बार बार उनसे कहते हैं को कथा सुनाओ कथा सुनाओ फिर उन्होंने ऐसे कैसे किया उन्होंने फिर क्या किया ऐसे सब पूछते रहते हैं तो सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराना अब देखो पहले भगवान कथा वो वेद पुराण वशिष्ट बखा नहीं सुने रामदिवे सब जाने तो में क्या हुआ फिर है कि सभी ग्रह ग्रह हो ही पुराना और रामचरित्रावन भी दिन आना सबके घर रामायण होने लगी सबके घर पुराना की कथा होने लगी माने अब तुलसीदास जी बार बार ये नहीं कहते हम तुमको ये सुना रहे हैं तो तुम भी अपने घर की कथा कहना अब ये तो तुलसीदास जी की, की जो व्याख्या करे वो बता दे कि भाई ये तुलसीदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि जिसे भगवान राम कथा पुराण सुनते थे और फिर अयोध्यावासी भी कथा पुराण नृत्य सुनते थे वही जीवनगत नीता सब लोग अपने अपने घर में कोई न कोई चाहे गीता का रोज अध्ययन हो चाहे रामायण का रोज अध्ययन हो चाहे किसी पुराण का अध्ययन हो चाहे वेदों को उपनिषद का अध्ययन हो जो जिसका अधिकारी हो जिसको समझ सकता हो जिसकी प्रवेश हो जिसमें उसका सबके घरों में बैठ करके जितने भी लोग सबके घर के सबके लोग हैं माता पिता पुत्र पुत्री इत्यादि पौत्री इत्यादि है जैसे बहू इत्यादि है वो भी सब एक साथ कथा में बैठ करके सब पढ़े सब सुने उसमें कहोगे अब कथावाचक तो है ही नहीं एक कथा पाचक बुलाया जाए जो कि कथा सुना है, नहीं। उसमें आप रामायण की चौपाइयाँ एक व्यक्ति बोले दूसरे लोग उसको रिपीट करें और उसको चौपाइयों के नीचे जो अर्थ लिखा रहता है वो अर्थ कोई एक व्यक्ति पढ़ दे बस सब लोगों ने सुन लिया बात इतनी, रोज़ रोज़ उसका अर्थ एक व्यक्ति ने उसका अर्थ पढ़ दिया समझ में आ गया कौन प्रसंग चल रहा है क्या शिक्षा इसमें है वो आती रहती तो बार बार जैसे कि रसली आवर जात के रोज, रोज रोज रोज रोज इस कथा को सुनते रहेंगे रोज रोज इन सिद्धांतों को पढ़ते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनाते रहेंगे और घर में रोज की प्रथा यही होगी कम से कम पंद्रह मिनट आधे घंटे यही रोज चलेगा तो अगर साल भर चले दो साल चले दस साल चले पंद्रह साल चले तो क्या आशा करते हैं क्या होगा चित्र में कुछ नहीं पड़ेगा जरूर चले और अगर ये नहीं करते और उसके बाद में पुत्र होते पुत्रिया होते हैं विश्व स्वेच्छाचारणी हो जाते हैं सब हो जाते हैं और माता पिता का कहना नहीं मानते और माता पिता को दुख होता है तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात कौन सी नहीं घटना हो ऐसा तो होना ही होना है आपकी तैयारी इस प्रकार की ऐसा हो बस बीज नहीं ऐसे बोल कि जैसा फल बीज जैसे बीज बोल तैसा फल जब बड़े हो गए उनसे हम कहते हैं कि बैठो थोड़ा हमारे साथ सत्संग में सुनो इसको तो नहीं सुनते तो उसका भी सिद्धांत यही है कि भाई ये छोटे पौधे होते हैं उनको तो चाहे इधर घुमा दो टेढ़ा मेढ़ा इधर की डाल उधर कर दो काट छाट कर दो हो जाए और जब बड़ा हो जाए तो पेड़ की से अब मोटी इतना तना हो जाए उसको कहाँ घुमा के लिए जाओगे कहा सीधा करोगे कहाँ टेढ़ा करोगे कैसे हो जैसे वृक्ष के इसी प्रकार ऐसी है बच्चों के बचपन में अगर उनको सुझा दे समझा दे तो बुद्धि में वो बात चढ़ जाए और समझ में भी आ जाए तो बड़े होने पर भी उसमें प्रीति बनी रहे लेकिन अगर बचपन से अगर ये बात नहीं चली तो फिर युवा काल में पहुंच करके आप उनके बुद्धि में इनको चढ़ाना चाहो तो फिर मुश्किल काम हो गया बस एकमात्र तो फिर उस समय एक्सेप्शन की बात रह जाती है कि अगर किसी बालक को बचपन में अगर उसको सब ये सब कथा और ये अध्यात्म विद्या सीखने को न मिली हो और कालांतर में युवा काल में या युवा काल प्रौढ़ काल में कहीं से उसको सुनने को जानकारी मिले और पूर्व लग्न के प्रारंभ उदय हों को हो जाए और उसी में वो लग जाए तो कदाचित ऐसा एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है लेकिन ये रेगुलर नियम नहीं हो सकता कि चलो जब होना होगा तो बाद में भी हो जाए बाद में नहीं हो इसलिए तो सबके ग्रह ग्रह प्राणा रामचरित पावन विदिनार राम गुण गान और, और कर दिवस जात न जा नहीं सब अयोध्यावासी जितने हैं वो तो भगवान की गुण गाथा सुनाते हैं उनका स्मरण करते हैं उनका भजन कीर्तन भगवान का करते रहते हैं और सब आनंद में रहते हैं माने दिवस निष्ठे जात न जाने दिन रात बीतते चले जाते हैं इसके माने सुखने बीत रहा है बार बार तुलसी तो राश जी कहते रहते हैं जहाँ सुख है वहाँ दिन रात बीतते चले जाते हैं और देर नहीं लगती लेकिन जहाँ दुख होता है तो एक एक दिन एक एक पल काटे नहीं कटता काल रात्रि के समान हो जाता तो इसलिए दिन बहुत जल्दी पर आनंद में बीतते चले जाते अवधपुरी सुख संपदा समाज इसलिए अयोध्या वासी जितने भरपूर है सब अयोध्या वासी साहस शेष नहीं कह सकेंगे जहां विराज जहाँ भगवान स्वयं भगवान श्री राम जी राजा है पर वहाँ के संपत्ति वैभव सुख सब अयोध्या वासियों को हो, कितने होंगे वो कौन साहस शेष हजारों से भी बोले सरस्वती भी बोलती रहे और जो उसके जो है वो हो इनकी महिमा संत महात्मा कितने भी बोलते रहे लेकिन पार नहीं पा सकते वेद भी उनका पार नहीं पा सकते इस प्रकार से देखें ये भगवान के चरित्र राम राज्य का वर्णन अब कल से देखते हैं यहाँ तक तो वर्णन हुआ भगवान राम राज्य का इस तरह से अब मैंने रूपरेखा एक सब राम राज्य की एज ए करके बता दे अब थोड़ा सा विस्तार तुलसी राशि और करना चाहते हैं अयोध्यावासी को ये तो कह दिया यार कथा रोज रोज होती है बड़े सुख है बड़ी संपत्ति है लेकिन सब अयोध्यावासी लोग इत्यादि कैसे रहते हैं